रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध अत्यंत लाड़ला बालक यदि बड़ा होने पर घर के और किसी से प्रेम करने लगे अथवा उसका आदर सम्मान करने लगे तो उसकी दादी या अन्य किसी वृद्ध आत्मीय महिला के जिसके द्वारा उस समय तक उसका लालन पालन होता रहा है हृदय में जिस प्रकार ईर्ष्या दुख तथा कष्ट होने लगता है श्री रामकृष्ण देव के प्रति ब्राह्मणी का यह भाव भी ठीक उसी प्रकार का था यह बात सहज ही में हृदयंगम की जा सकती है किंतु ब्राह्मणी सदृश ऐसी उच्च स्तर की साधिका के हृदय में इस प्रकार के भाव का उदय होना उचित नहीं था जिन्हें श्री रामकृष्ण देव को खाते पीते सोते उठते बैठते चौबीस घंटे दिन रात इतने काल तक सारी अवस्थाओं में सब प्रकार से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था उनके लिए ऐसा होना न्याय संगत नहीं था उनको यह जानना चाहिए था कि श्री कृष्ण देव का प्रेम तथा श्रद्धा आदि दूसरों की भांति क्षणस्थायी नहीं थे उनको यह विदित होना चाहिए था कि श्री कृष्ण देव ने उनके प्रति एक बार जो श्रद्धा भक्ति अर्पित की थी वह सदा के लिए ही उन्हें अर्पित की जा चुकी थी उसमें कभी ज्वार भाटा उपस्थित नहीं होता था किंतु हाय माइक प्रेम तथा नारियों का हृदय तुम सदा ही अपने प्रेम पात्र को सर्वदा के लिए बांध कर अपना बना रखना चाहते हो उसे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं देना चाहते तुम यह समझते हो कि स्वतंत्रता मिलते ही तुम्हारे प्रेम पात्र फिर तुम्हारे नहीं रहेंगे तुम में से भी अधिक और किसी से प्रेम करने लगेंगे तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारी आंतरिक दुर्बलता ही तुम्हें इस प्रकार आचरण करने की शिक्षा देती है तुम यह नहीं समझते कि जो प्रेम प्रेम पात्र को स्वतंत्रता नहीं देता जो अपने को संपूर्ण रूप से विस्मित कर प्रेम पात्र जो कुछ चाहता है उसमें आनंदानुभव नहीं कर पाता वह प्रेम प्रायः स्वल्प में ही विनष्ट हो जाता है अतः वास्तव में यदि किसी के प्रति तुम्हारा हार्दिक प्रेम है तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए तुम्हारा प्रेम पात्र सदा तुम्हारा ही बना रहेगा और वह विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम केवल तुमको ही नहीं अपितु उसको भी अंत में ईश्वर दर्शन कराकर समस्त बंधनों से विमुक्त कर देगा ब्राह्मणी उच्च स्तर की प्रेम साधिका होती हुई भी पूर्वोक्त बात को क्यों नहीं समझ पाई अथवा समझ कर भी उस संबंध में दृढ़ धारणा बनाने में क्यों नहीं समर्थ हुई यह हमें अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है किंतु वास्तव में उनके भीतर उस धारणा का अभाव था और सौभाग्यवश श्री रामकृष्ण देव के गुरु बनने के कारण भी उनके हृदय में इस प्रकार के भावों का क्रमशः उदय होने लगा था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ सदा सब लोग मेरी ही बातों को मानकर चलें जिसके बिना उनका कल्याण नहीं हो सकता हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव कभी कभी श्री माता को जो शिक्षा प्रदान किया करते थे उससे भी उन्हें ईर्ष्या होती थी हमें यह विदित है कि श्री माता जी उनके इस भाव से सदा भयभीत तथा संकुचित रह करती थी अस्तु अंत में श्री रामकृष्ण देव की कृपा से ब्राह्मणी को अपने हृदय की उस दुर्बलता का परिचय प्राप्त हो गया तथा उन्होंने यह अनुभव किया कि ऐसी स्थिति में श्री रामकृष्ण देव से दूर रहने पर ही वे अपने हृदय के उस भाव पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह उपलब्धि की कि श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनका यह आकर्षण सोने की साकल के द्वारा बंधन के सदृश होने पर भी उसे त्याग कर उन्हें अपने अभिष्ट मार्ग की ओर अग्रसर होना पड़ेगा हमारी यह स्पष्ट धारणा है कि इसीलिए ब्राह्मणी ने अंत में दक्षिणेश्वर तथा श्री रामकृष्ण देव के संग का परित्याग किया था रमता साधु तथा बहता पानी कभी गंदा नहीं होता है यह सोचकर संग रहित हो उन्होंने अपना शेष समय तीर्थ पर्यटन तथा तपस्या में संलग्न रहकर व्यतीत किया था यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री राम कृष्ण देव के गुरुभाव की सहायता से ही ब्राह्मणी के भीतर इस प्रकार की चेतना का संचार हुआ था तोतापुरी जी लम्बे चौड़े एक विशाल पुरुष थे चालीस वर्ष तक ध्यान धारणा तथा निस्संग रूप से रहने के फल स्वरूप निर्विकल्प समाधि में वे अपने मन को निश्चित निश्चल तथा संपूर्णतया वृत्ति रहित बनाने में समर्थ हुए थे फिर भी प्रतिदिन बहुत देर तक वे ध्यान तथा समाधि में मग्न रहा करते थे बालक की तरह वे सदा नग्न रहते थे इसलिए श्री रामकृष्ण देव उनका न्यांगटा कहकर निर्देश किया करते थे विशेषकर गुरुदेव का नाम सदा नहीं लेना चाहिए या नाम लेकर उन्हें पुकारना नहीं चाहिए इसीलिए संभवतः वे ऐसा कहा करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि न्यांगटा कभी घर के अंदर नहीं रहते थे तथा नागा संप्रदाय के अंतर्गत होने के कारण वे सर्वदा अग्नि की सेवा किया करते थे नागा साधु अग्नि को महान पवित्र मानते हैं वे जहाँ कहीं भी रहते हैं लकड़ी लाकर अपने समीप अग्नि प्रज्वलित कर रखते हैं उसे अग्नि को साधारणतया धूनी कहते हैं नागा साधु स्वयं प्रातः धूनी की आरती करते हैं तथा भिक्षा में उन्हें जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं सर्वप्रथम अग्नि को निवेदन कर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं इसलिए दक्षिणेश्वर में निवास करते समय पंचवटी में वृक्ष के नीचे आसन स्थापित कर न्यांगटा वहीं रहते और अपने समीप धूनी जलाकर रखते थे चाहे धूप हो या वर्षा न्यागटा की धुनी समान रूप से जलती रहती थी न्यागटा का भोजन शयन सब कुछ उसी धुनी के समीप होता था और जब गहरी रात्रि में समग्र बाह्य जगत विश्रामदायनी निद्रा की गोद में समस्त चिंताओं को भूलकर मात्रिक मातृक्रोड़ स्थित शिशु की भांति सुखपूर्वक सो जाया करता था न्यागटा उस समय उठकर धुनी को भली भांति चेताकर सुमेरु की तरह अटल अटल हो आसन पर बैठ निवात निष्कंप प्रदीप के सदृश अपने शांत मन को समाधिमग्न कर देते थे दिन में भी न्यागटा बहुत देर तक ध्यान किया करते थे लोगों को कहीं उसका पता ना लगे इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता था इसलिए बहुधा न्यागटा को अपने शरीर को सिर से पैर तक चद्दर से ढककर धूनी के समीप मृत व्यक्ति की तरह लंबा होकर लेटे हुए देखा जाता था लोग समझा करते थे कि वे सो रहे हैं